ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की चर्चा नियमित स्वाध्याय में हम लोग कर रहे थे इसमें अध्यास का लक्षण ग्रंथ तथा तो अध्यास की संभावना बताने वाले ग्रंथ की चर्चा हो गई थी अध्यास विषय प्रमाण को बताने वाले भाष्य की चर्चा होनी है शुरुआत हुई थी 20 नंबर पृष्ठ पर जो तीन टीका वाली पुस्तक है उसमें इसमें थोड़ा हुआ था लेकिन यहाँ से वो अवांतर प्रकरण एक प्रारंभ होता है ना शुरू से ही तम एतम अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतरेतर अध्यासम इत्यादि से अध्यास का लक्षण संभावना और प्रमाण से अध्यास का निरूपण करना भाष्कर भगवान ने प्रारंभ किया है तो पहले लक्षण बताने के लिए आह कोयम अध्यासो नाम यहाँ से प्रारंभ किया सोलह नंबर पृष्ठ पर और कथम पुनः प्रत्यगात्मि यहाँ से पहले तक अध्यास के लक्षण की चर्चा हुई आह कोयम अध्यासु नाम से और कथम पुनः प्रत्यगात्मि अविषय यहाँ से लेकर के 19 नंबर पृष्ठ तक अध्यास की संभावना को बता दिया गया तत्र एवं सती यद अभ्यास तत्कृत दोषेन गुणेन व अनुमात्रेना स न संब्यते यहाँ तक के ग्रंथ से अध्यास की संभावना बताई अब अध्यास विशेष प्रमाण को बताने के लिए तम ये तम अविद्याख्यम इत्यादि से ये ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका है उन्नीस नंबर पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में एवं अध्यासस्य लक्षण संभावने उक्त प्रमाणम आह तम एतम ये तम इति एवं यानी उक्त प्रकार से भाष्कर भगवान ने अध्यास का लक्षण तथा संभावना इन दोनों को बता दिया अब प्रमाण को भाष्कर भगवान बताते हैं प्रमाणम आह यानी अध्यास विषय प्रमाण को भगवान बताना प्रारंभ करता है। तम ये तम है। तो भाष्य में तम तम अविद्याख्यम आत्मात्मन इतरेतर अभ्यास पुरस्कृत सर्वे प्रमाण प्रमे व्यवहार लौकिका प्रवृता। तो ये जो इतरेतर अध्यास हैं आत्मात्मा का परस्पर अध्यास अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास तथा तो संसर्ग अध्यास, और आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ अध्यास, ये हैं इतरेतर अध्यास आत्मात्मा का और इसी आत्मात्मा के इतरेतर अध्यास का नाम है अविद्या इसलिए इसे कहा गया अविद्याख्यम अविद्या है आख्या यानी नाम जिस आत्मात्मा के इतरेतर अभ्यास का उस अध्यास को कहा जाएगा अविद्याख्य अध्यास और तम अर्थ है पूर्व में वर्णित और एक तम ये एक तत्त सर्वनाम है अप्रोक्ष के लिए आता है इसलिए साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम एक तम का अर्थ निकलेगा तो पूर्व में वर्णित तथा साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अविद्याख्य आत्मनात्मा के परस्पर अध्यास को ही पुरस्कृत्य का अर्थ हेतु बनाकर सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाच प्रवृत्ता तो सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रवृत्ता तो व्यवहार का हेतु हैं आत्मनात्मा का इतरेतर अध्यास ये कारण हैं कार्य हैं व्यवहार प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहार ये लौकिक वैदिक भेद से दो प्रकार के इसलिए कहा लौकिका वैदिकाच प्रमाण व्यवहार प्रमेय व्यवहारा प्रवृत्ता इन दोनों लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का भी कारण आत्मनात्मका आत्मा का इतर इतर अध्यास हैं और वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार का भी कारण आत्मनात्मका परस्पर अध्यास है अध्यास निमित्त तक ही सारे व्यवहार हैं ये बताया जा रहा है अध्यास में अर्थापत्ति तथा अनुमान प्रमाण को दिखाने के लिए अध्यास तथा प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कार्य कारण भाव बताया जा रहा है और यदि कार्य दिखे और कारण न दिखे तो कारण के बिना का प्रतियमान कार्य अनुपपन्न होकर के अप्रतीयमान कारण का गमक बन जाएगा से पीनत्व दिन में न खाते हुए यदि किसी का दिखता है तो पीनत्व का कारण जो भोजन है रात्रि भोजन उसका वो पीनत्व गमक बन जाता है ज्ञापक बन जाता है अर्थापत्ति प्रमाण से कारण का निश्चय होता है रात्रि भोजन रूपी कारण का ऐसे प्रमाण प्रमेय व्यवहार अनुभव में आ रहे हैं और प्रमाण प्रमेय व्यवहार चाहे वो लौकिक हो या वैदिक हो हैं मूलक उनका कारण अध्यास हैं तो अनुभव में आने वाले प्र, लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार वैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार बिना अध्यास रूपी अपने कारण के अनुपन्न होकर आत्मा के आत्मात्मा के परस्पर अध्यास के गमक बन जाएंगे व्यापक बन जाएंगे वैसे दिन में ना खाते हुए देवदत्त का पीनत्व देवदत्त के पीनत्व का कारणभूत रात्रि भोजन का व्यापक बन जाता ऐसा ये अर्थापत्ति प्रमाण दिखाने के लिए यहाँ पर भस्कर भगवान ने पहले दोनों प्रकार के प्रमाण प्रमेय व्यवहार का कारण अध्यास ही है ये बताया तम ये तम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो इतरेतर अभ्यास सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिक प्रवृत्ता अवैदिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार भी दो प्रकार के हैं इसे दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है सर्वाणी च शास्त्रण विधि निषेध मोक्षपराणि तो ये जो शास्त्र है विधि निषेध परक शास्त्र और मोक्ष परक शास्त्र पराणी शब्द कान्वय दो तो तीन तीन दोनों के साथ करना पहले विधि निषेध में एक समास हुआ फिर मोक्ष के साथ और फिर परा के साथ पर शब्द के साथ तो विधि निषेध विधि प्रतिषेध पराणी सर्वाणी शास्त्राणी और मोक्ष मोक्षपराणी सर्वाणी शास्त्राणी तो विधि नि प्रतिषेध परक शास्त्र हैं सब शास्त्र चारों वेदों का कर्मकांड वह कहलाएगा यहाँ पर विधि निषेध परक सभी शास्त्र विधि निषेधपराणी सर्वाणी शास्त्राणी यानी ऋग्वेदादि गत कर्मकांड में आए हुए सब वचन और मोक्ष मोक्षपराणी सर्वाणी शास्त्रानी वे हैं सभी वेदों का जो ज्ञान कांड है उपनिषद वचन है वे हैं मोक्ष परक सभी शास्त्र शब्द से ग्राह्य ये भी अविद्यावान पुरुष आश्रित ही हैं अध्यास निमित्त तक ही इनकी भी प्रवृत्ति है शास्त्र की भी प्रमाण की प्रवृत्ति चाहे वो लौकिक प्रमाण हो या वेद प्रमाण हो वह प्रमाता को प्रमा कराने के लिए प्रवृत्त होता है अपने अधिकारी को स्वप्रतिपाद्य विषय का ज्ञान कराने के लिए ही शास्त्र की प्रवृत्ति है विधि निषेध परक शास्त्र अपना अधिकारी जो धर्माधर्म जिज्ञासु हैं उस धर्माधर्म जिज्ञासु को धर्माधर्म का ज्ञान करा करके प्रवृत्त ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त हो रहा है और मुमुक्षुरूप अपने अधिकारी को आ, अपने प्रतिपाद्य ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञान कराने के लिए मोक्षशास्त्र प्रवृत्त हो रहा है इसलिए और वो जो धर्म जिज्ञासु हैं या ब्रह्म जिज्ञासु हैं दोनों भी जिज्ञासा मात्र ब्रह्म को नहीं है न धर्म की जिज्ञासा है ब्रह्म को न ब्रह्म की जिज्ञासा है वह जिज्ञासा से रहित है जिज्ञासा तो है जानने की इच्छा इच्छा तो इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघात चेतनाधीति के अनुसार क्षेत्र अंतक पाती है अंतकरण का धर्म है और अंतकरण है अनात्मा और उस अनात्मा अंतकरण का जो जिज्ञासा रूप धर्म है उस जिज्ञासा रूप धर्म से युक्त ज्ञान की इच्छा रूप धर्म से युक्त अंतकरण के साथ आविद्यक संसर्ग अध्यास करने वाला जो आत्मा है वही प्रमाता है वही धर्म जिज्ञासु ब्रह्म जिज्ञासु हैं और उसी को ज्ञान कराने के लिए यानी अध्यास्वान पुरुष को ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त होता है, धर्मशास्त्र भी और ब्रह्मशास्त्र भी कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों भी प्रमाता को अपने अपने विषय की प्रमा कराने के लिए प्रवृत्त हो रहा है और वो प्रमा प्राप्त करना चाहता है जो ज्ञान धर्म का और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो वो है अध्यास इसलिए अध्यास मूलक ही वेद की प्रवृत्ति भी हो गई सर्वानीच शास्त्राणी आ, पुरस्कृत्य पुरस्कृत प्रवृत्तानि ऐसा लगाना सर्वाणी च शास्त्री विधि प्रतिषेध मोक्ष आत्मात्मनो इतर इतर अभ्यास पुरस्कृत्य एवं प्रवृत्तानि ऐसा अनुय करना हाँ व्यवहार मात्र अविद्यामूलक है थोड़ी टीका है इसको देखिए तम एतम अविद्याख्यम इस वाक्य में जो दो सर्वनाम हैं तम एक तम इन दोनों सर्वनामों का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं तम यानी वर्णितम जिसका परत्र पूर्व दृष्टावभाष इत्यादि लक्षण बताया गया और कथम पुनः प्रत्यगात्मी अविषय इत्यादि से जिसकी संभावना बताई गई ऐसा अध्यास उसे वर्णित अध्यास कहा जाएगा और वो कैसा है तो कहते साक्षी प्रत्यक्ष सिद्धम वो साक्षी प्रत्यक्ष सिद्ध अध्यास है ये एतम का अर्थ कर दिया एतम ये सरोनाम है इदम और एतम स्वरोनाम प्रत्यक्ष अर्थ के लिए प्रयुक्त तो होते हैं प्रत्यक्ष अर्थ के परामर्शक होते हैं इसलिए एक तम शब्द ही बता रहा है कि यह अध्यास प्रत्यक्ष हैं तो प्रत्यक्ष हैं तो इंद्रिय बाह्य इंद्रिय या अंतकरण से वेद्य नहीं है अपितु तो साक्षी वेद्य हैं साक्षी भाष्य है इसलिए इस्लेखा साक्षी प्रत्यक्ष अभ्यास तो साक्षी शब्दकार्थ कर दिया ये साक्षिप्रत्यक्ष शब्दाया हेतु क्वास्कृत शौकिकर्मशास्त्रीय मोक्षीय व्यवहार प्रवर्त तो लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार वैदिक व्यवहार में अवान्तर दो भेद हैं कर्मशास्त्रीय और मोक्षशास्त्रीय व्यवहार ये प्रवृत्त होता है आत्मात्मा के अध्यास को निमित्त मान कर तत्र विधि निषेध पराणी कर्मशास्त्राणि ऋग्वेदादिनी तो सर्वाणी च शास्त्राणी विधि निषेध मोक्षपराणी इसमें विधि निषेध परक सब शास्त्र कौन है तो कहा विधि निषेध यानी धर्माधर्म का, धर्मा धर्म का निरूपण करने वाले जो कर्मकांडात्मक कांडात्मक हैं उन्हें कहा जाता है विधि निषेध परक शास्त्र और मोक्ष परक शास्त्र किसको कहेंगे तो कहते हैं विधि निषेध शून्य प्रत्येक ब्रह्म पराणी मोक्ष मोक्षशास्त्राणी वेदांत इति विभाग तो जहां न विधि है न निषेध है हे उपादेय भाव से रहित जो प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म है आत्मरूप ब्रह्म है उसका प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्य वे हैं मोक्ष परक शास्त्र तो मोक्ष पर मोक्ष शास्त्र उसे कहा जाता है उपनिषद वाक्यों को तो वेदांत वाकयानी इति विभाग अब कथम पुनः अविद्याद विषयानी इत्यावतरण लिखते हैं टीकाकार एवं व्यवहार हेतु त्वेन अध्यासे प्रत्यक्ष सिद्धे प्रमा पृति कथम इस प्रकार अध्यास लौकिक तथा वैदिक व्यवहार का हेतु होने से व्यवहार हेतुत्व रूपेण प्रत्यक्ष हैं जैसे बिना अग्नि के धुआ हो नहीं सकता ऐसे व्यवहार हेतुत्व अनु रूपेण धूम हेतुत्व अनुरूपेण अग्नि जैसे प्रत्यक्ष है ऐसे व्यवहार हेतुत्व रूपेण अभ्यास आत्मात्मा यद्यपि प्रत्यक्ष है तो भी इस प्रत्यक्ष प्रमाण के संवादक के रूप में प्रमाणांतर को भी पूछा जा रहा है इसलिए कहते हैं कि एवं व्यवहार हेतुत्व न अध्यास प्रत्यक्ष सिद्धेपी सिद्धि निश्चितेपि। तो व्यवहार के हेतु के रूप में अध्यास का प्रत्यक्ष से निश्चय हो जाने पर भी पृच्छति एने प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षी प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण भी अध्यास का ज्ञापक प्रमाण के रूप में पूछा जा रहा है कथम पुनः इत्यादि से तो कथम पुनः अविद्यावत विषयानी प्रमाणानी शास्त्रानी प्रमा इति तो अविद्यावद विषयानी ये प्रमाणानी का विशेषण है अविद्यात इसमें मतुप अर्थ में मतुप को वकार हुआ है मकार को वकार अविद्यावत का अर्थ है अविद्यावान और विषय शब्द का अर्थ है आश्रय और अविद्या शब्द से यहाँ पर मूल अज्ञान नहीं लेना आत्मनात्मा का परस्पर अध्यास जिसे कहा था ना अविद्याख्यम आत्मात्मनो इतर इतर तो अविद्या अविद्यान आत्मात्मा का परस्पर अध्यास और वह जिसको हो रहा है उसे कहा जाएगा अविद्यावान अनात्मा शरीरादि को जो आत्मा समझ रहा है हा? और आत्मा को ही शरीर आदि को ही जो आत्मा समझ रहा है वो है अविद्यावान भ्रांत पुरुष और वह भ्रांत पुरुष है विषय यानी आश्रय जिन प्रमाणों का उन प्रमाणों को कहा जाता है अविद्यावध विषयानि प्रमाणानि, तो ये जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं लौकिक प्रत्यक्षादी प्रमाणानी यानी लौकिक प्रमाणानी और वैद वेद प्रमाण है शास्त्र यानी वेद तो शास्त्र शास्त्र भी अविद्यावध पुरुष आश्रय ही है विषय ही है ये कैसे हैं कथम यानी केन प्रकारेण आपने ये कहा कि सभी प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण प्रमे व्यवहार और वैदिक प्रमाण प्रमे व्यवहार अध्यास निमित्तक ही हैं। तो व्यवहार का हेतु अध्यास हैं ये आपने किस प्रमाण से निश्चित किया अध्यास का निश्चयक प्रमाणांतर कोई है क्या साक्षी प्रत्यक्ष तो है उस प्रत्यक्ष से अतिरिक्त भी दूसरा कोई अध्यास का निश्चयक कोई प्रमाणांतर है ये जिज्ञासा है प्रमाण विषयक तो इसकी थोड़ी टीका है अविद्यावद विषयानि ये जो विशेषण है इसका विग्रह कर रहे हैं टीकाकार अवद्यान इति अभ्यासवान्न आत्मा प्रमा स विषय आश्रय यहां अवदयानी विग्रह अव्या अविद्या भ्रांति अविद्या भ्रम्वान् मैं मनुष्य हूं मैं प्रमाता हूं मैं श्रोता हूं मैं वक्ता हूं मैं मन्ता हूं मैं स्प्रष्टा हूं इत्यादि रूप अपने आप को समझने वाला उसे कहा जाता है अध्यास्वान आत्मा प्रमाता वो प्रमाता है इसलिए अविद्यावत शब्द का अर्थ निकला अपने आप को दृष्टा श्रोता वक्ता विज्ञाता समझने वाला प्रमाता प्रमाण का प्रवर्तक अपने आप को समझने वाला प्रमा का आश्रय मानने वाला यह अविद्यावत शब्द का अर्थ है और वो है आश्रय जिन प्रमाणों का तो स यानी वो प्रमाता है विषय यानी आश्रय ये शाम जिनका उन प्रमाणों को कहा जाएगा अविद्यावध विषयानी तो कर्ता से करण अधिष्ठित होता है काष्ठछेदता जैसे काष्ठ छेदन रूप क्रिया की निष्पत्ति के लिए का छेदन का करणभूत तो कुल्हाड़ी का प्रवर्तक होता है अधिष्ठाता होता है अधिष्ठाता यानी प्रवर्तक तो माना जाता है काष्ट छता आश्रित तो काष्ट छेदन का करणभूता कु, कुल्हाड़ी है ऐसे ही रूपादि प्रमे विषयक ज्ञान रूपी प्रमा के लिए प्रमा के करण भूत चक्षुरादि इंद्रिय रूप प्रमाणुओं को प्रमाकी की सिद्धि में उत्पत्ति में चक्षुरादि परमाणुओं को प्रेरित करने वाला जैसे काष्ठ छेदन क्रिया में कुल्हाड़ी को प्रेरित करने वाला व्यापरत करने वाला माना जाता है ष्ट क्षेत्र ऐसे चक्षुरादि प्रमाणों से होने वाला रूपादि विषयक ज्ञान रूपी जो प्रमा एक कार्य है फल है और इस फल की निष्पत्ति के लिए प्रमा के करणभूत चक्षुरादि परमाणुओं को प्रमा की उत्पत्ति में व्यापरित करने वाला प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार में लगाने वाला कार्य में लगाने वाला वो हो जाएगा प्रमाता और वो प्रमाता कौन है जो शुद्ध आत्म तत्व तो है वह चक्षुरादि इंद्रियों को नहीं प्रवृत्त करता रूपादि के ज्ञान में करता है वो भी स्रोत्र से के अनुसार लेकिन वह जैसे सूर्य अपने उपस्थिति मात्र से लोगों को स्वस्व व्यवहार में प्रवृत्त करता है निर्विकार भाव में रह करके वैसा है वो इसलिए वो प्रमाता नहीं कहलाता सक्रिय भूमिका निभाता है मुझे रूपादि को जानना है मुझे रूपादि का ज्ञान कराओ इसके लिए रूपादि का ज्ञान की इच्छा रखने वाला वो है अंतकरण तादात्मापन्न प्रमाता चैतन्य और वह बन जाता है प्रवर्तक चक्षरादि प्रमाणों का वो प्रमाता कहलाता है वो अविद्यावान है वो है आश्रय यानी प्रवर्तक अधिष्ठाता या विषय शब्द का अर्थ है आश्रय अधिष्ठाता तो वे प्रमाण हो गए अविद्यावद विषय यानी प्रमाता से प्रेरित ही प्रमाण प्रमे और सभी शास्त्र है आगे हैं तत्त प्रमेय व्यवहार हेतु हेतुभूताया कैसी प्रेरणा करता है ये प्रमाता इसके लिए प्रकार बताया जा रहा है स्पष्ट किया जा रहा है कि तत्त प्रमेय व्यवहार भूताया प्रमाया अध्यासात्मक प्रमात्राश्रित्वात प्रमाण अवदव यद्यप प्रत्यक्षन कथम कमाणन इति योजना ऐसा करना तो ते कहते हैं कि प्रमे प्रमाया प्रमेय्यवहारभूता प्रमा अध्यात्मक प्रमा प्रमाता के आश्रित होती है प्रमाता कहते ही उसी को है जो प्रमा का आश्रय बने प्रमा आश्रयत्वम प्रमात ये प्रमाता का लक्षण ही है प्रमा का जो आश्रय हो वो है प्रमाता और प्रमाता है अध्यासात्मक अर्थाध्यास रूप है प्रमाता अर्थाध्यास के अवान्तर दो प्रकार है ना एक संसर्ग अध्यास और एक स्वरूप अध्यास तो अंतकरण स्वरूपतः भी अध्यस्त है और उसका संसर्ग भी अध्यस्त है आत्मा का संसर्ग अध्यस्त है तो ये अनात्म वस्तु तथा आत्मा अनात्मा का परस्पर संसर्ग ये दोनों भी अध्यास कहलाता है अर्थाध्यास है और इनका ज्ञान ये भी अध्यास है वो ज्ञान अध्यास कहलाएगा और अर्थाध्यास कहलाएगा अनात्म वस्तु का स्वरूप तथा आत्मनात्मा का परस्पर संसर्ग आत्मा को अर्थाध्यास नहीं कहा जाएगा उसके अनात्मा के साथ संसर्ग को कहा जाएगा अर्थाध्यास और अनात्मा के स्वरूप को भी कहा जाएगा अर्थाध्यास आत्मा को नहीं क्योंकि वो अध्यस्त नहीं है जो जो अध्यस्त है वो है अर्थाध्यास और अध्यस्थ वस्तु का जो ज्ञान वो है ज्ञानाध्यास तो आत्म स्वरूप का जो ज्ञान है वो तो प्रमा है वो अध्यास मात्र का समूल निवर्तक है शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान इसलिए उसे तो कहा जाएगा अध्यास का निवर्तक होने के कारण तत्व ज्ञान वो तत्व को विषय बनाता है ना तत्व कहते हैं यथार्थ वस्तु को तत्व ज्ञान है यथार्थ ज्ञान और बाकी व्यवहार अवस्था में हम जिसे प्रमा कहते हैं वो सारे प्रमा रूप ज्ञान भी बाधित हो जाते हैं और उनका विषय भी बाधित हो जाता है तत्व ज्ञान से और जिसका बाध नहीं होता ऐसा एक अर्थ है वो है अधिष्ठान प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म वो है अनध्यस्त। उस अनध्य वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान होने से तत्त्वमशादी तो वाक्यार्थ अध्यस्त को विषय नहीं बनाता अनात्मात्र तत्पदार्थ की उपाधि त्वम पदार्थ की उपाधि भाग त्याग लक्षणा से तो उनको तो अलग किया जाता और उन उपाधियों का जो आत्मा के साथ संसर्ग वो भी अध्यास्त है उसे भी अलग जब उपाधि से अलग करते हैं तो उपाधि का उपाधि से विविक्त आत्म आत्मस्वरूप के साथ अध्यासिक संबंध भी नहीं रहता वो असंग तत्व है असंश्लिष्ट है और उस असंश्लिष्ट अनात्मा मात्र से असंश्लिष्ट जो आत्मवस्तु है उसे उसी रूप में अनात्मा से असंस भाग त्याग लक्षणा से जो विविध है असंग है ऐसे असंश्लिष्ट आत्मस्वरूप को मात्र विषय बनाने वाला तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार ज्ञान होने से तत्व को विषय कर रहा है इसलिए तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान का उत्पादक प्रमाण होने से तत्वमसी को कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण वो तत्वावेदक प्रमाण है वो ज्ञान उत्पन्न होने से पहले तक तो प्रमाता है तत्वमशादी वाक्य का जो अधिकारी है वो प्रमाता है लेकिन जैसे ही ज्ञान होता है तो अन्य सप्दोषादि वर्जित तो अहम ब्रह्मास्मि प्रमा के उत्पन्न होते ही अविद्या का बाद मन का बाध हो गया तो असंश्लिष्ट जो ब्रह्म है जिसमें प्रमात तो नहीं है ऐसा ब्रह्म ही मय के रूप में स्पुरित होता है वो फिर प्रमाता नहीं रहता अन्विष्ट पश्चात प्रमाते व पाप्मोषादि वर्जित वो प्रमाता वो हो जाता है सारे दोषों से रहित अपत पापमत्वादी से लक्षित शुद्ध ब्रह्म वही है उसी रूप से अभिव्यक्त होता है वो जो स्वरूप है उस को कहा जाता है अन्यस्त स्वरूप वो अध्यस्त नहीं है और उससे पहले जितना भी है वो अध्यस्त है इसलिए प्रमाता तो माना जाता है अध्यास कोटि में ही इसलिए यहां पर कहा जा रहा है प्रमा का आश्रय जो प्रमाता है वो कौन है तो कहते हैं अध्यासात्मक प्रमाता है अध्यासात्मक है क्या मतलब अध्यास अंत पाती है संश्लिष्ट है ना तो संस्लिष्ट में विशेषण भूत जो संसर्ग है वो अध्यस्त होने से विशिष्ट को भी अध्यस्त माना जा रहा है तो अध्यासात्मक जो प्रमाता उसके आश्रित होती है प्रमा तो प्रमाया अध्यासात्मक प्रमात्र आश्रितत्वात् और ये प्रमा होगी तो प्रमेय व्यवहार होता है प्रमेय व्यवहार का हेतु होता है प्रमा और वो है अध्यासात्मक प्रमाता के आश्रित इसलिए प्रमाणों को भी माना जा रहा है परमाणुओं का फल प्रमाण अधत्मक प्रमाता के आश्रित होने से प्रमाणों को भी माना जा रहा है प्रमाता के आश्रित अविद्यावध विषय अविद्यावान है प्रमाता अर्थदाश्रित तो प्रमाणा नाम आविद्यावद विषयत्व यद्यपि और ये प्रत्यक्ष सिद्ध है अविद्यावध विषयत्व यद्यपि प्रमाणों का प्रत्यक्ष है तो भी कहते हैं तथापि कथम पुनः इसका अर्थ कर रहे हैं तथा, कथम है। तथा पुनरपी कथम यानी कमाण अविद्यावत विषयत्व यानि प्रमाण अविद्याव विषयत्व यानी केन कमाणन प्रमाण प्रमान प्रमाता से प्रेरित होते हैं प्रमात्र अधिष्ठित है प्रमाण इस सिद्धांत का ज्ञापक प्रमाण कौन है किस प्रमाण से निश्चय हुआ कि प्रमात्री आश्रित प्रमाण है करके वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो निश्चय हुआ ही प्रत्यक्ष प्रमाण से अतिरिक्त और भी कोई प्रमाण है तार्किक लोगों को तर्क से अर्थ को सिद्ध करने में ज्यादा रस आता है ना इसलिए तार्किकों की यह शंका है तो कोई तर्क से भी यानी युक्ति से भी निश्चित होता है प्रमाणों का प्रमात्राश्री तत्व ये पूछा जा रहा है यह प्रश्न हुआ प्रमाण विषय तो प्रमात्र आश्रित प्रमाण है इसके ज्ञापक कोई अन्य प्रमाण भी है क्या एक ये कथम पुनः इसका अर्थ निकलेगा और यदवा इत्यादि से एक अर्थांतर बताया जा रहा है कि यदवा अविद्यावध विषयानी कथम प्रमाणानी शू आश्रय दोषात तो पत्ते इति आक्षेप तो कथम शब्द को या तो प्रमाण की जिज्ञासा को बताने वाला मान लिया जाए, जैसे पहले व्याख्यान हुआ अथवा आक्षेपार्थ में मान लिया जाए। तो कथम शब्द को जब आक्षेपार्थ में मानेंगे तो उस समय की यदवा इत्यादि से व्याख्या इस प्रकार होगी कि ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति इनके प्रामाण्य का प्रामाण्य पर आक्षेप कथम पुनः इत्यादि से किया जा रहा है कहते हैं यदि प्रत्यक्षादि अविद्यावान पुरुष के आश्रित है, उनका आश्रय अविद्यावान पुरुष है अविद्या है भ्रांति अध्यास वो स्वयं दोष है तो दोषवान यानी दुष्ट भ्रांति रूप दोष से युक्त प्रमाता के आश्रय में रहने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण भी दूषित हो जाएंगे सदोष हो जाएंगे तो उन्हें प्रमाण कैसे कहा जाएगा उन्हें प्रामाण्य कैसे रहेगा याक्षेप है यदि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणों को और शास्त्र को प्रमाता आश्रित मानोगे प्रमाता उनका आश्रय है ये प्रमाता के आश्रित है ऐसा मानोगे तो आश्रय रूप प्रमाता में भ्रांति रूप दोष हैं तो वह भ्रांत पुरुष जैसे अप्रमाण होता है ऐसे ये भी अप्रमाण हो जाएंगे आश्रय दोष से दूषित हो जाएंगे इस अभिप्राय से कहते हैं कि यद व्याव विषयानी कथम प्रमाणानी शु ये प्रत्यक्षादि अविद्यावान यानी दोषवान प्रमाता के आश्रित होंगे तो प्रमाण कैसे होंगे आश्रय दोषात्माण्य आपत्ति तो आश्रय रूप जो प्रमाता है तदगत जो भ्रांति रूप दोष है उस दोष के कारण इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी ये कथम पुनः इस वाक्य का एक आक्षेप रूप अर्थ भी निकलेगा तो एक प्रकार से दो प्रश्न है ना एक तो आक्षेप हुआ और एक प्रमाण विषयक प्रश्न हुआ तो पहले प्रमाण विषयक प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उच्चे इत्यादि से भाष्य में भाष्कर भगवान के द्वारा तो उच्चते इत्या अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र प्रमाण प्रश्ने व्यवहारापत्ति आह। इत्यादिना आहदिना तस्मा तो प्रमाण प्रश्न कथम इत्यादि से आध्यास विषयक प्रमाण पूछा जा रहा है ऐसा मानते हैं यदि प्रमाण विषय प्रश्न सूचक वाक्य है ये तो प्रमाण बताया जा रहा है अर्थापत्ति और व्यवहार लिंगक एक अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण और व्यवहार लिंगक अनुमान प्रमाण ये दो बताए जा रहे हैं कहते हैं अध्यास का ज्ञापन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो रहा है ऐसा नहीं अर्थापत्ति प्रमाण भी अध्यास को बता रहा है अनुमान प्रमाण से भी अध्यास निश्चित हो रहा है तार्किकों को तर्क से ही किसी अर्थ को सिद्ध करना बहुत रुचिकर लगता है तो अध्यास युक्त युक्त भी है अनुमान से भी प्रतिपादित हो रहा है ये बताया जा रहा है तो उच्चते इत्यादि से बताया जा रहा है यहां से लेकर के कहा तक के ग्रंथ से प्रमाण बता, प्र, प्र, प्र, बताया जाएगा प्रमाण विषयक प्रश्न तस्मात तक हम्म, तो यहाँ तक हो जाएगा ये अध्यास का निरूपण अध्यास के प्रमाण का निरूपण तो भाष्य में देखे की अपनी वृत्ति दो प्रकार से उनके अहंता रहती है उनको चलाचल निकेत कहा गया है ना अचल निकेत एक होता है उनके वृत्ति का आश्रय निकेत कहते हैं आश्रय को तो अचल है निष्क्रिय आत्म स्वरूप एक अहंता वहां पर रहती है उनकी वो हमेशा ही रहती है और एक व्यवहार के समय चल यानी सक्रिय जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है उसमें भी रहती है दो अहंताएं उनमें होती है व्यवहार करते समय एक परमार्थ स्वरूप में और एक औपाधिक स्वरूप में तो जैसे अभिनेता की अहंताएं एक साथ दो प्रकार की होती हैं। युगप वो अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूलता नहीं अभिनय करते समय और अभिनय जिस पात्र का कर रहा है उसे भी मैं समझता हूं। ऐसी दो अहंताएं रहती होंगी। और व्यवहार बिना उपाधि के नहीं होता अध्यास मूलक ही है ना इसलिए पशुवाधि विश्व से बताया जाएगा कि जिनका अध्यास बाधित हुआ है उनका भी बाधित अध्यास मूलक बाधित व्यवहार रहेगा वहाँ कार्य कारण भाव बाधित रहेगा लेकिन होगा व्यवहार अध्यास से अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं है अज्ञानी के भी सुसुप्ति के समय अध्यास का कारणभूत अज्ञान होने पर भी कार्य अध्यास न होने से वहां कोई व्यवहार नहीं होता यानी कार्य रूप अध्यास नहीं है मूल विद्या है और यहां जागृत और स्वप्न में अध्यास है तो व्यवहार होता है ये जब निश्चित हुआ तो जहां कहीं भी व्यवहार दिखेगा चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो माना जाएगा कि व्यवहार मात्र अध्यास मूलक है तो फिर व्यवहार को देख करके जहां जहां व्यवहार हो रहा वहां वहां अध्यास का अनुमान किया जाएगा इसे कई जगह अग्नि के साथ धूम को देखा तो ये अग्नि व्याप्य धूम है ये निश्चय हो जाता है तो फिर कहीं दूर से धुआं निकलता हुआ दिखता है अग्नि नहीं दिख रहा है दूरता के कारण तो भी धुए को देख करके वहां अग्नि का निश्चय करते हैं ऐसे जहां जहां भी अध्यास व्यवहार देखा वहां वहां अध्यास को ही देखा अध्यास मूलक ही व्यवहार हुआ और कहीं अध्यास बा... नहीं है ज्ञानी में व्यवहार हो रहा है तो वैतृक वे विचार हो जाएगा तो माना जाएगा कि वहां पर भी अध्यास है अनुमान किया जाएगा इसलिए विवेकी का व्यवहार भी अध्यास मूलक ही है ये यह यहां पर बताना है तो अनुमान बताया जा रहा है टीका में देवदत्त कर्तिको व्यवहार पक्ष है तदीय देहादिशु अहम मम अध्यास मूल तद अन्वय व्यतिरिकसारि यदत्थम तथा इति घट तो ये कह रहे हैं कि व्यवहार में अभ्यास हेतु तो करने के लिए अध्यास मूलत्व सिद्ध तो करने के लिए एक अनुमान है कि देवदत्त कर्त को व्यवहार देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति विशेष है और उससे होने वाला जो भी व्यवहार है वो पक्ष हुआ चाहे वो लौकिक व्यवहार हो या शास्त्रीय व्यवहार हो देवदत्त कर्त वह तदीय देहादिसु अहम मम अध्यास मूल तो उसमें देवदत्त, देवदत्त की उपाधिभूत जो देहादी है कार्यक्रम संघात हैं उसमें अहंता ममता रूप अध्यास मूलक ही हैं अहम मम अध्यास मूलत्व ये साध्य हुआ व्यवहार में ऐसा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि तदअन्वय व्यतिरिक अनुसारित्वात तो ये जो देवदत्त के देहादि में अहम मम अध्यास होता है तो देवदत्त का व्यवहार होता है और देवदत्त का यदि उसके कार्यक्रम संघात में अहम अध्यास मम अध्यास न हो तो कोई व्यवहार नहीं होता देवदत्त का सुसुप्ति के समय अपने कार्यक्रम संघात में अहम मम अभ्यास नहीं होता तो कोई व्यवहार भी नहीं होता जागृत और स्वप्न में उसकी जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है उसमें उसका अहम मम अभ्यास होता है तो व्यवहार भी होता है तो ये अपनी अपनी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में अहम मम अध्यास अनुविधायित्व यानी अनुकारित्व अनुकरण करना ये जो अन्वय सचार व्यतिरिक सहचार है इस अन्वय सचार व्यतिरिक सहचार के कारण ये निश्चित होगा जैसे मिट्टी का कार्य रूप घड़ा मिट्टी है तो रहता है मिट्टी नहीं है तो नहीं रहता ऐसे देहादी में अहम मम अध्यास है तो व्यवहार होता है अहम मम अध्यास नहीं है तो तत्त व्यक्ति का वह व्यवहार नहीं होता जैसे मिट्टी है तो घड़ा है और मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है ये घड़ा जैसे मिट्टी का अन्वय व्यतिरिक अनुविधा ऐसे अध्यास का अन्वय व्यति अनुविधाई यानि अनुकरण करने वाला कौन है ये व्यवहार अध्यास का कार्य है तो यदि तथा यानी जो जिसका अनुविधाई है वो तथा होता है तन्मूलक होता है जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं मिट्टी का अन्वय व्यतिरिक अनुविधाई घड़ा मृण मूल है तो मतलब मिट्टी का कार्य है मिट्टी मूलक है तो देवदत्त का व्यवहार भी देवदत्त के अहम अध्यास मम अध्यास का अनुविधाई है इसलिए माना जाएगा कि तन मूलक है जो जिसका अन्वय व्यतरिक अनुधाई है वह उसका कार्य माना जाता है तो अध्यास का अन्वय व्यति अनुविधाई व्यवहार अध्यास का कार्य माना जाएगा ये यहां पर कहा गया अब व्यवहार अध्यास का व्यति अनुविधाई, अनुविधाई है यह दिखाना पड़ेगा ना हेतु की सिद्धि करनी पड़ेगी ना तो हेतु सिद्धि के लिए पहले व्यवहार अध्यास के व्यतिरक का अनुविधाई है यह दिखाया जा रहा है देहेन्द्रिय इत्यादि के द्वारा देह इंद्रिया अहम मम अभिमहित प्रमातत्वपत् तो प्रमाण प्रवृत्तिपत्वरण लिखते हैं टीकाकार त्र तो व्यतिक दर्शयती इत्यादि से इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल